श्वेता शांकर अध्याय एक ईश्वर जीव और प्रकृति की विलक्षणता तथा उनके तत्व ज्ञान से मोक्ष का कथन अपरम् विलक्षण्यम् इत्याह। इसके सिवा एक दूसरी विलक्षणता यह भी है याज् दावजी सनीशावजाका भोक्त्री भोग्याुक्ता अनतम स्वरूप कर्ता जद विंदते ब्रह्म में ये ईश्वर और जीवक्रमशसर्वज्ञ तथा सर्वसमर्थ और असमर्थ हैं ये दोनों ही अजन्मा हैं, एकमात्र अजा प्रकृति ही भोक्ता, अर्थात जीव के लिए भोग्य संपादन में नियुक्त है विश्व रूप आत्मा तो अनंत और अकर्ता ही है जिस समय इन ईश्वर जीव और प्रकृति तीनों को ब्रह्मरूप अनुभव करता है उस समय जीव कृतकृत्य हो जाता है ज्ञाजो द्वावि न केवलम व्यक्ता व्यक्तम भरत भरतईशो नाप्यनीश संबंधते जीवः जीव अभी तोरोस्तावज ब्रह्मण एववा विकृत जीवेशरात्म तथा चुति पुरश्चक्रे दिपुरक्रे भूत्वा सपक्षी पुरुष आवशत एकस्तथा सर्वभूतात्माप प्रतिरूपो प्रतिपो बच्च ईशनीसौ छांदसम ह्रस्व ज्ञाज दौ इत्यादि ईश्वर व्यक्त और अव्यक्त रूप जगत का पोषण करता है तथा मायाधीन जीव उसमें बंध जाता है केवल इतना ही नहीं अपितु वे दोनों क्रमशः और अज्ञ है ईश्वरज्ञ अर्थात सर्वज्ञ है और जीव अज्ञ है तथा वे दोनों ही अज जन्मादि रहित हैं क्योंकि एकमात्र अविकारी ब्रह्म ही जीव और ईश्वर भाव से स्थित हैं ऐसा ही है श्रुति भी कहती है पुरुष ने दो पैरों वाला शरीर बनाया और चार पैरों वाला शरीर बनाया और वह पक्षी होकर उन पुरों में प्रवेश कर गया इसी प्रकार सम्पूर्ण भूतों का वह एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप में उसके अनुरूप ही हो रहा है तथा तो उसके बाहर भी है ईसनीसो इस, इस समस्त पद में सकार की सस्वता वैदिक है नन्वद्ववादिनो यदि भोक्त्री भोग्य लक्षण प्रपंच सिद्धि सै तदा सर्वेश परमेश्वर अनीशो जीवस सर्व परमेश्वर असर्व जीव सर्वृत्मेशर असर्वृजीवृत्त परमेशर देहात्म असर्वात्मा जीव विश्वश्वर आम परमेशर सर्वतः पाणि पाणी नित्यो नि इत्यादीना जीवेस्वोलक्षण व्यवहार सिद्धि सैदे न तो भोक्ता दिवंच सिद्धिस्ती स्मृतकूटस्था परम्य वस्तुभोक्प्वा ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य भोक्त प्रपंच हेतुभूत वस्तर वस्तंतरसदभावे अद्वैत हानि हेका अजाका हे भोग्यार्थ युक्ते किंतु अद्वैतवादी के सिद्धांत में यदि प्रपंच की सिद्धि हो सकती हो तभी परमेश्वर सर्वेश्वर है जीव अनिश्वर है परमेश्वर सर्वज्ञ है जीव असर्वज्ञ है परमेश्वर सब कुछ करने वाला है जीव सब कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर सबका पोषण करने वाला है जीव देहादि का ही पोषण पोषक है परमेश्वर सबका आत्मा है जीव सबका आत्मा नहीं है परमेश्वर सर्वैश्वर्य संपन्न और पूर्ण काम है जीव अल्पैश्वर्यवान है और पूर्ण काम भी नहीं है तथा उसके सब और हाथ है वह सहस्त्र मस्तकों वाला है वह वा नित्यों का नित्य है इत्यादि वाक्यों से जीव और ईश्वर के भेद व्यवहार की सिद्धि हो सकती है किंतु भोक्तादि प्रपंच की सिद्धि स्वतः तो हो नहीं सकती क्योंकि कूटस्थ अपरिरामी अद्वितीय वस्तु अभोक्तादि रूप है तथा परतह किसी अन्य से भी उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है क्योंकि ब्रह्म से अतिरिक्त भोक्तादि प्रपंच की हेतुभूत किसी अन्य वस्तु की सत्ता ही नहीं है कारण किसी अन्य वस्तु की सत्ता स्वीकार करने पर तो अद्वैत ही सिद्ध नहीं हो सकता ऐसी शंख्या होने पर श्रुति कहती है भोक्ता के भोग्य संपादन में एकमात्र अजा अर्थात प्रकृति ही नियुक्त है भविदमीश्वराद्य विभागः यदि प्रपंचा सिद्धिव प्रपंचस्मर्थी यस्मादा यस्मा प्रकृतिर्न जायत इतजा सिद्धा प्रसवधर्मणी काम। मयां तो प्रकृति विद्या मयाँ पुरूप ईयते माया परा माया इत्यादि म्रुति स्मृति सिद्धा भोग्यार्थ विसजन्यवाशक्तिपैका स्वाकारभूतभोक्तृभोग्या प्रयुक्त निटवर्ति किंकुर्वाणव तिषते माई सोपी परमेश्वर मयोपाधि तद्वानिव कार्यभूत देहादि तभक्तर्वा विभक्त ईश्वरादिपेणविष तस्माक परमात्मभ्युपगम्यम व्यवहार सिद्धि नो वस्तर सद्भाववाद प्रसक्ति माया अनिर्वाच्य वस्तुत्वायोग तथा ऐसा ही भगवन्मा सत्सव्यक्ति वर्जिता यदि प्रपंच सिद्ध नहीं होता तो यह ईश्वरादि का विभाग न होना संभव था किंतु प्रपंच तो सिद्ध होता है मूल में ही शब्द क्योंकि के अर्थ में है क्योंकि अजा प्रकृति तो उत्पन्न होने के कारण अजा है प्रसोधर्मिणी सिद्ध है अर्थात एक अजा को माया को तो प्रकृति जानो इंद्र माया से अनेक रूप होकर चेष्टा कर रहा है माया पर परा प्रकृति है मैं अपनी माया से जन्म लेता हूँ इत्यादि श्रुति स्मृतियों से सिद्ध होने वाली भगवान की आत्मशक्ति रूपा जगत जगतजननी एक माया अपने विकारभूत भोगता भोग और भोग्य के संपादन में नियुक्त होकर ईश्वर की निकटवर्तनी किंकरी रूप से विद्यमान है अतः वह माई परमेश्वर भी माया रूप उपाधि की सन्निधि से माया युक्त सा हो अपने कार्यभूत देहादि विभक्त पदार्थों के कारण उन्हीं के समान ईश्वराधि रूप से विभक्त हुआ सा स्थित है अतः परमात्मा को एक और एक रस स्वीकार करने पर भी जीव जीवेश्वराधि भेद रूप समस्त लौकिक और वैदिक व्यवहार सिद्ध हो सकता है और उन अन्य वस्तुओं के रहने से द्वैतवादि की भी प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि अनिर्वचनी होने के कारण माया कोई वस्तु नहीं है ऐसा ही कहा भी है यह भगवान की माया सदसभाव से रहित है इत्यादि यस्मा अजैव भोक्तादिपा तस्मा स्वस्वीकृत मिथ्या सिद्धवस्तुसंभवाद्यंत शब्दोवधारणे अनंतवात्मा अश्त परिच्छेदो देशतः देशत काल तो वस्तु वह नीदत विश्वपो विश्व पर वाचारंभण विकारो नामेयप रूपी व्यतिका नाम भाव्यानते शब्दो यस्मार्थे यस्में यस्माश्व वैश्वप्यम लक्ष्मण परमात्मन मादिरात्मनो विश्वपत्व यत एवानों विश्वप आत्मा एवा कर्ता कर्तृत्वादि इत्यर्थः क्योंकि अजा प्रकृति ही भोक्तादि रूप है इसलिए उसका कल्पना किया हुआ प्रपंच मिथ्या और असत वस्तु होने से आत्मा तो अनंत ही है मूल में छ शब्द नि, निश्चयार्थक है अर्थात आत्मा अनंत ही है देश काल या वस्तु किसी से भी उसका अंत परिच्छेद नहीं है विश्वरूप अर्थात विश्व इसी का रूप है क्योंकि परमात्मा स्वयं तो विश्वरूप है नहीं अर्थात विश्व रूप में उसका परिणाम नहीं होता विकारवाणी से आरंभ होने वाला नाम मात्र है इस श्रुति के अनुसार रूप रूपवान से भिन्न नहीं होता इसलिए विश्वरूप होने से भी इसकी अनंतता ही सिद्ध होती है फुटनोट तात्पर्य यह है कि यद्यपि आत्मा परमार्थता विश्वरूप नहीं है क्योंकि ऐसा मानने से तो वह सावयव और परिणामी सिद्ध होगा तथापि विश्व से भिन्न भी नहीं है आघटन घटना पटीयसी माया की महिमा से विशुद्ध आत्मतत्व में ही विश्वरूप भ्रांति होती है अतः आत्मा से पृथक विश्व की सत्ता न होने से उसकी अनंतता में कोई अंतर नहीं आता यहाँ ही शब्द क्योंकि अर्थ में है क्योंकि विश्वरूप बहुरूपता परमात्मा का ही लक्षण है इसलिए तात्पर्य यह है कि इन सब हेतुओं से भी आत्मा का विश्व रूपत्व सिद्ध होता है क्योंकि आत्मा अनंत और विश्व है इसलिए वह अकरता अर्थात कर्तित्व आदि संसार के धर्मों से रहित है कदव मनंत विश्व कर्तवादी सकल त्रयम् संसारधर्मर्जिमुक्त पूर्णाननंदय ब्रह्मेण्वावतिषतेदा विद्यते ब्रह्मेतभग्यूप भोग मयात्मक अधिष्ठान भूतब्रह्म व्यतिकु ब्रह्मेतीदाते निखिल विकल्प, पूर्णा, नंदा द्वितीय ब्रह्म निखिलपूर्ण नंदतीय ब्रह्मकर्तृत्वादी सकल संसार संसारधर्मर्जि वीतशोकृत्योवतिषत कृत अथवा ज्यायाजात्मक जीवेस्वर प्रकृतिप्रम ब्रह्म जदांदते लभते तदा मुच्यत ब्रह्म मैं मकारात ब्रह्म मेतु मधुमेतुम वादा आत्मा इस प्रकार अनंत विश्व रूप कर्तृत्व आदि संपूर्ण सांसारिक धर्मों से रहित मुक्त और पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्मरूप से ही कब स्थित होता है ऐसा प्रश्न होने पर श्रुति कहती है त्रय यदा विद्धते बिंध्य ब्रह्म में त्रय अर्थात भोक्ता भोग और भोग्य रूप में होने से अपने अधिष्ठान ब्रह्म से भिन्न नहीं है किंतु ब्रह्म ही है ऐसा जिस समय अनुभव करता है उस समय जीवात्मा संपूर्ण विकल्पों के निवृत्त हो जाने से पूर्ण आनंद अद्विती ब्रह्म स्वरूप होकर कर्तृत्व आदि सकल संसार धर्मों से रहित शोकहीन और कृतकृत्य होकर स्थित होता है ऐसा इसका तात्पर्य समझना चाहिए अथवा ऐसा जाने की क्रमशः यह ज्ञ अज्ञ और अजारूप ईश्वर देव एवं प्रकृति इन तीनों को यह ब्रह्म रूप से प्राप्त अनुभव कर लेता है उस समय यह मुक्त हो जाता है मूल में ब्रह्म यह मकारांत प्रयोग ब्रह्म मेंतम मधुमेतमा इत्यादि के समान वैदिक है प्रधान और परमेश्वर की विलक्षणता तथा उनके तत्वज्ञान से मोक्ष का कथन जीवेश्वरोर विभागम दर्शित्वा तद्विज्ञा अमृतत्व दर्शित इदानम प्रधानेश्वरों वैलक्षण्य दर्शय्वा तद्विज्ञा अमृतत्व दर्शयती जीव और ईश्वर का भेद दिखाकर उनके विज्ञान से अमृतत्व दिखला दिया अब श्रुति प्रधान और ईश्वर की विलक्षणता दिखाकर उनके विज्ञान से अमृतत्व प्रदर्शित करती है क्षर प्रधानम अमृता क्षर हर धरात्मा भीषते देव एक ध्यानाजना तत्वभा विश्वमाया निवृत्ति विनाशशील प्रधान और अविनाशी जीवात्मा को हर संज्ञक एक देव निर्मित करता है उसके चिंतन से उसमें मनोयोग करने से और उसके तत्व की भावना करने से प्रारब्ध की समाप्ति होने पर माया की निवृत्ति हो जाती है क्षर प्रधानमताक्षर हर इति परमेश्वरो हरह यद्यादेरहरणापरमेशरो हर हैमृतक्षर चामृताक्षर अमृत इत्यर्थः स ईश्वर क्षरात्नों प्रधानपुरशत इष्टे एकस चित सदाननंद परमात्मना कथम योजना जीवा पर तत्व ब्रह्मास्मी यद्वा स्वात्मज्ञानं यत्मजानपत्तिर अषत्ति अंत तस् स्वात्म ज्ञानोदयम विश्व माया निवृत्ति ही सुख दुख मोहात्म का शेष प्रपंच रूप महायावृत्ति क्षर प्रधानम अमृतम क्षर हर इत्यादि अविद्यादि को हरने के कारण परमेश्वर हर है जो अमृत और अक्षर है उसे अमृताक्षर कहा है वह अमृत ब्रह्म ही ईश्वर है वह एक देव ईश्वर अर्थात सच्चिदानंदा द्वितीया परमात्मा क्षर और आत्मा प्रधान और पुरुष का नियमन करता है उस परमात्मा के अभिध्यान से किस प्रकार के अभिध्यान से योजना से अर्थात परमात्मा के साथ जीव का योग करने कराने से तथा तत्वभाव से जानी में ब्रह्म हूँ ऐसी भावना से भूय पुनः पुनः ऐसा होने पर अंत में अर्थात प्रारब्ध कर्म की समाप्ति होने पर अथवा आत्मज्ञान की प्राप्ति ही अंत है उसके होने पर अर्थात आत्मज्ञान के उदय काल में विश्व माया की निवृत्ति होती है यानी सुख दुख एवं मोह में संपूर्ण प्रपंच रूप माया की निवृत्ति हो जाती है ब्रह्म के ज्ञान और ध्यानजन्य फलों में भेद इदानिम तद्वीत इदानिम तद्वीत तयिन तद्ज्ञान तद ध्यान कृतम फलभेद अब स्तुति ब्रह्मवेत्ता और ब्रह्मध्या को ब्रह्मज्ञान और ब्रह्मध्यान से होने वाले फलों का भेद दिखलाती है ज्ञावा देंव सर्वपाशापहारि क्षीण क्लेश जन्म मृत्युप्रणि तस्याध्याना तृतीय देह भेदे विश्वश्वर्य केवल आप्त काम परमात्मा का ज्ञान होने पर अविद्यादि सम्पूर्ण क्लेशों का नाश हो जाता है और क्लेशों का क्षय हो जाने पर जन्म मृत्यु की निवृत्ति हो जाती है तथा उसका ध्यान करने से शरीरपात के अन्तर विराट और हिरण्यगर्भ की अपेक्षा कारण ब्रह्म ब्रह्मरोग थर्वैश्वर्यमयी तृतीय अवस्था की प्राप्ति होती है और फिर आप्त काम होकर कैवल्य पद को प्राप्त हो जाता है ज्ञात ज्ञात्वादेव अयम अहमस्मि इति अहमस्म सर्वशापहा पाशूपाणा अविद्यादीनापहाीण अविद्यादि क्लेश्त तत्तजन्मृतु प्रहल जननमरणुखेतु विनाश ज्ञानफल प्रदर्शित इत्यादि परमात्मा को जानकर अर्थात यह मैं हूँ ऐसा अनुभव करके संपूर्ण पासों का नाश यानी रूप संपूर्ण अविद्यादि क्लेशों का नाश हो जाता है तथा छीण हुए अविद्यादि क्लेशों के साथ ही उनके कार्यभूत जन्म मृत्यु आदि का नाश हो जाता है अर्थात जन्म मृत्यु आदि दुख के हेतुओं का अंत हो जाता है यह ज्ञान का फल दिखाया गया ध्यान किंचित क्रम ध्यान किंचित क्रम मुक्तिपेषमाह तैभि ध्यानादेहदे शरीरपादर कालमर्चिरादिना दैवयानपथा गरसायुजन तृतीय विराटरूपेक्ष व्याकृत परम व्योम कारण फलम भवति स तदनुूय त आत्मा ज्ञा कवलो निरस्तसम तदुपाधि सिद्धिव्यात परम व्योम कारण स्वरात्तीवस्था विश्वश्वर्य हिवाप आत्मकाम पूर्णाननंद द्वितीय ब्रह्मते अब ध्यान में क्रम मुक्ति कुछ विलक्षणता बतलाई जाती है उस परमेश्वर के ध्यान से भेद देह भेद यानी शरीरपात के अनंतर अर्चरादित देवजान मार्ग से जाकर परमात्मा के साथ सायुज्य को प्राप्त हुए पुरुष को विराट रूप की अपेक्षा अव्याकृत परम व्योम रूप कारण ब्रह्म में स्थित संपूर्ण ऐश्वर्य रूप तृतीय फल प्राप्त होता है उसका अनुभव कर वह उसी जगह अपने को निर्विशेष जानकर केवल हो जाता है अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य और उसके साथ रहने वाली सिद्धि को त्याग कर यानी अभ्याकृत परम में कारण ईश्वर रूप तृतीय अवस्था के संपूर्ण ऐश्वर्य को छोड़कर आप्तकाम और आप्तकाम हो पूर्णानंद अद्वितीय रूप से स्थित हो जाता है एक तदुक भवती सम्य तथा भूतवस्तु विषय तेन निर्वियपूर्णन द्वितीय ब्रह्म अविद्यात् तत्कार्य विषयवादिद्यात्कार प्रहारेण पूर्णाननंदय ब्रह्मस्वरूपतिषे ध्यान सेनः सहसा निराकारे बुद्धि इति प्रवर्त सब्रह्म इति न्यायेन यथाथोपासते विश्वेश्वर्य सबसेलक्षण ब्रह्मा प्राप्त विश्वश्वर्युभय निर्विशेष पूर्णाननंद ब्रह्मात्म ध्यावा केवलात्म कामोवाप्ता शेष मुक्तो मुक्त यहाँ यह कहा गया है कि सम्यक दर्शन तो यथार्थ वस्तु को विषय करने के कारण निर्विशेष पूर्णानंदा द्वितीय ब्रह्म विषयक होता है अतः ब्रह्म ज्ञान के अनंतर अविद्या और उनके कार्य की निवृत्ति हो जाने से विद्वान पूर्णानंद द्वितीय ब्रह्म स्वरूप से ही स्थित हो जाता है किंतु ध्यान जनित बुद्धि सहता निराकार ब्रह्म में प्रवृत्त नहीं होती अतः वह सविशेष ब्रह्म विषयक होने से उसकी जिस जिस प्रकार उपासना करता है उसी प्रकार फल मिलता है इस न्याय से सर्वेश्वरीय रूप सविशेष ब्रह्म की प्राप्ति से वह संपूर्ण ऐश्वर्य का अनुभव कर फिर निर्विशेष स्वरूप ब्रह्म को आत्म भाव से जानकर केवल आत्मकामी हो संपूर्ण पुरुषार्थ को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है तथा शिवधर्मोत्तरे ध्यान विश्वेश्वरी ज्ञानो विश्वश्वर्यक्षण केवलात्मकाम्त च काम चल दर्शयति ध्यानामतुलैश्वरिया सुखमुत्तम ज्ञाने न तत्परित्यज्य विदोह इति इसी प्रकार शिव धर्मोत्तर में भी ध्यान और ज्ञान के क्रमशः विश्वेश्वर्य रूप और केवल आत्मकाम एवं आप्तकाम रूप फल दिखाए हैं ध्यान से अतुलित ऐश्वर्य मिलता है और ऐश्वर्य से उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होती है ज्ञान से उनका त्याग करके देहाभिमान से रहित हो मोक्ष प्राप्त करे तथा चहरादी पाशका नाम स यदि कामो पितृलोकमोक पितर समती इदीना विश्वश्वक्षण फल दर्शय तथा चषदि येणो मिथ्ये तेनवाक्षरण परम पुषमीत स तेजसि सूर्य संपन्न एत्यादिना परम परम पुरुषम चिरादी इदीना परमुष परमुषमचिरादिभागोपदेशक सीवघना परा परम पूरषमीक्षते ब्रह्मलोक ग्रव्य दर्शनलाभ दर्शि तमोकारेण्वायतने नएति विद्वाम अजरम अमृतम चेति इति चेतिदर्शन दर्शनेन मोक्ष तमेवम् इह भवति तमेव विद्वान्न मृतईव विदुषोचिरा गमनम मृतत्वं प्राप्ति दर्शयति अथा कामयम तस्य तरह उत्क्रामन्ति उत्क्राम ब्रह्म ब्रह्माप्येति ब्रह्माप्येदना विनयोत्क्रांतिम विदुषो मोक्ष उपदिष्ट उदस्मात्णा क्रामंत्य हो नहेतिहेति होच इति प्रश्नपूर्वक उत्क्रांत भावो दर्शितः इसी प्रकार दहरादि सविशेष और सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले को श्रुति वह यदि पितृलोक की कामना करता है तो उसके संकल्प से ही पितृगण उपस्थित हो जाते हैं इत्यादि वाक्य से विश्वेश्वरी रूप फल ही दिखलाती है तथा प्रश्नोपनिषद में जो तीन मात्रा वाले ओम इस अक्षर से परम पुरुष का ध्यान करता है वह तेजो तेजोमय मंडल को प्राप्त होकर इत्यादि वाक्य से परम पुरुष का ध्यान करने वाले पुरुष को अर्चरादि मार्ग का उपदेश करके वह इस जीवघन हिरण्य गर्भ से उत्कृष्टतर संपूर्ण शरीरों में स्थित परम पुरुष को देखता है इस प्रकार ब्रह्मलोक में गए हुए पुरुष को उसी जगह सम्यक दर्श की दर्शन की प्राप्ति दिखलाकर विद्वान उस ओंकार रूप अवलंबन के द्वारा ही उस शांत अजर अमृत और अभय रूप पर को प्राप्त हो जाता है इस वाक्य से सम्यक दर्शन के द्वारा मोक्ष का उपदेश किया है तथा उसे इस प्रकार जानने वाला यहाँ अमर हो जाता है इस वाक्य से विद्वान को अर्चनादि मार्ग से बिना गए यही अमृतत्व की प्राप्ति दिखलाई है और जो कामना रहित है यहाँ से लेकर उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते वह ब्रह्म स्वरूप हुआ ही ब्रह्म में लीन हो जाता है जहाँ तक उत्क्रमण के बिना ही विद्वान के मोक्ष का उपदेश किया है तथा इसके प्राण उत्क्रमण करते हैं या नहीं इस पर याज्ञवल्क ने कहा नहीं इस प्रकार विदारण्य श्रुति ने प्रश्नपूर्वक विद्वान के उत्क्रमण का अभाव दिखाया है तथा च्राह्मे पुराणे जीवन मुक्ति ग्य भाव च दर्शयति इसी प्रकार ब्रह्मपुराण में भी जीवन मुक्ति और उत्क्रांति का अभाव ये दोनों दिखलाए गए हैं ये स्वात्मा योगी जाना कवल तस्मा कालाभ्य जीवन मुक्त भवेदस मोक्ष से नाव किंचितिस्या गमन क्वचि स्थान परार्धम अपरम यछनती योगिना अज्ञानबंध भेदस्तु मोक्षो ब्रह्म तथा लेंगे विदुषो जीवन मुक्ति दर्शयती जिस समय योगी आत्मा को शुद्ध स्वरूप जान लेता है उसी समय से यह जीवन मुक्त हो जाता है जिस परार्थस्थायी ब्रह्मलोक रूप अन्य स्थान पर ध्यान योगी जाते हैं उसके मोक्ष के लिए ऐसे किसी स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होती अज्ञान रूप बंधन की निवृत्ति और ब्रह्म में लीन हो जाना यही उसका मोक्ष है तथा लिंग पुराण में भी ज्ञानी की जीवित रहते हुए ही मुक्ति दिखाई है इहलोके परे च कर्तव्य नास्तित त वै जीवन मुक्तों यतस्त ब्रह्मविद परमात शिवधर्मोत्तरे तथा लिंग पुराण में भी ज्ञानी की जीवित रहते हुए ही मुक्ति दिखाई है क्योंकि ब्रह्मवेत्ता परमार्थता जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाता है इसलिए इसके लिए इस लोक और परलोक में कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता है शिव शिवधर्मोत्तरे वाच्छात्येपी कर्तव्य किंचित संपूर्ण सपूर्ण शिव शिवधर्मोत्तर में कहा है ज्ञानी की समस्त कामनाएँ निवृत्त हो जाती है इसलिए उसका कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता वह पूर्ण काम और समदर्शी होने से इसी लोक में मुक्त हो जाता है तस्मासको देहादुत्क्रम्याची राैश्वर्य ब्रह्माप्य विश्वश्वर्यूय त्रव कवल प्रत्यम इत भेदपूर्णन द्वितीय केवलात्मकामो मुक्तो मुक्त विद्वान्र्विशेष पूर्णाननंदय ब्रह्म गमनादि शेष प्रत्यस्तमयम् गनाभेद प्रत्यमयतमयाद नोत्क्राति देव च जीवनमुक्तो ब्रह्मसमन जीवन्मुक्त ब्रह्मज्ञानसमन ब्र्मानंदमुय आत्मरिरात्त्मिप्त आत्मनवात ज्योति रात्म सुखोन्तराराथर ज्योतिरात्मक्रीड आत्मररात्त्मिथुन आत्माद इह स्वराज्ये भूमि स्वे नहिमृत तद्देतुवाद बाह्य विषयपरिग्रमण्यामन कायन विशुद्ध कर्मकसत् योगारूढ़ो भूत समाधि साधन सम्पन्न अतः उपासक तो देह से उत्क्रमण कर अर्चरादि देवजान मार्ग से सर्वेश्वर्यपूर्ण कारण ब्रह्म को प्राप्त हो सब प्रकार का ऐश्वर्य भोगने के अनंतर वही संपूर्ण भेद से रहित पूर्णानंद स्वरूप अद्विती केवल शुद्ध ब्रह्म को आत्मभाव से जानकर केवल आत्मकामी होकर मुक्त हो जाता है तथा विद्वान निर्विशेष पूर्णानंद द्वितीय ब्रह्म का ज्ञान हो जाने से गनता गंतव्य और गमनादि संपूर्ण भेद की निवृत्ति हो जाने से उत्क्रांति और देवयान मार्ग के बिना ही ब्रह्म ज्ञान के अनंतर जीवन मुक्त हो जाता है वह परम वह ब्रह्म ज्ञान के पश्चात ब्रह्मानंद का अनुभव कर आत्मरति और आत्मतृप्त हो अपने आत्मा में ही आंतरिक सुख रमण एवं प्रकाश का अनुभव करता हुआ आत्मक्रीड आत्मरति आत्ममिथुन और आत्मानंद होकर इसी लोक में स्वराज्य अर्थात अपनी सार्वभौम महिमा में अमृत रूप से स्थित हो जाता है वह बाह्य विषयों को त्याग कर मन वाणी और शरीर से होने वाले संपूर्ण स्रोत स्मार्त कर्मों को ब्रह्मार्पण करके अनुष्ठान करता हुआ शुद्ध चित्त और योगाूढ़ होकर समाधि साधनों से सम्पन्न हो जाता है क्योंकि यही ही साधन ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के हेतु है योगी युंजीत सततम आत्मा बृहसी स्थित एकाकी यचिताशी पीग्रह एवं युंजन सदात्म जोगी विगतकलमश सुखेन ब्रह्म संस्पर्शन अत्यम सुखमश्नुतेभूतस्थमाता चात्मन इक्षते योगीयुक्ता सदर्शन समम पश्यन्वत्र ईश्वरम न ही न स्त्मनात्म तथो जाति परामम गतिम स्मृत ध्यान योगी को एकांत में अकेले ही स्थित हो सब प्रकार की आशा और परिग्रह का त्याग कर शरीर और मन का निग्रह करते हुए निरंतर योग का अभ्यास करना चाहिए इस प्रकार सर्वदा योग साधन में लगा हुआ वह पापहीन योगी सुगमता से ही ब्रह्म साक्षात का रूप अत्यंत उत्कृष्ट सुख प्राप्त कर लेता है जिसकी सर्वत्र समृष्टि है वह योग युक्त पुरुष अपने आत्मा को संपूर्ण भूतों में और संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा में स्थित देखता है इस प्रकार सर्वत्र समान भाव से स्थित ईश्वर को समान रूप से देखता हुआ वह स्वयं अपना घात नहीं करता और फिर परम गति को प्राप्त होता है इत्यादि स्मृति वाक्य इसमें प्रमाण है